जिस साल डेविल केस हुआ था वो साल केशव का जामनगर में आखिरी साल था अनुष्का ने जवाब दिया और व्हाइट बोर्ड पर गुजरात की तरफ इशारा करते हुए कहा ये रहा गुजरात का जामनगर शहर जो कि गाजियाबाद से लगभग एक हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है तो भला केशव कैसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है मैंने चेक कर लिया लेकिन ये हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा केशव पंडित जामनगर में जिस स्कूल में पढ़ता था अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसलिए मुझे स्कूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है इस सुनने के बाद नैना ने कहा अच्छा तब उसके साथ पढ़ने वाले लोगों से कांटेक्ट करो वो लोग जरूर सोशल मीडिया पर नॉर्मली कनेक्टेड होंगे हमें कुछ भी करके केशव पंडित के स्कूल टाइम के बारे में पता करना होगा ओके हर्षित ने अपना से कहा और फिर तुरंत काम में लग गया अचानक से ऑफिस का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर हर्ष भागता आता है उसने हाथ में बड़ा सा सीपीयू ले रखा था हर्ष तुम ये सीपीयू लेकर क्यों घूम रहे हो अनुष्का ने एक्साइटेड होते हुए सवाल किया। तुम एक पूछ रही हो मुझे कैसे पता होगा हर्ष ने तपाक से जवाब दिया और फिर सीधे विक्रांत के पास पहुंच गया सर ने मुझसे ये लाने के लिए कहा था हम्म हाँ मैं नहीं कहा था इस वक्त विक्रांत दोनों बॉक्सिस में पड़े पेपर को बड़े ध्यान से चेक कर रहा था ऐसे में वो अभी नैना और बाकी लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था यहाँ तक कि उसने हर्ष की तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं और उससे इशारा करते हुए बोल पड़ा ये तुम हर्षित को दे दो वो चेक कर लेगा हर्ष ने पलट कर उस सी पी को हर्षित के टेबल पर रख दिया और फिर उसे ऑर्डर देते हुए बोल उठा अच्छा हर्षद ये लो मैंने तुम्हें दे दिया है अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हर्षद को कुछ समझ में नहीं आया ऐसे में उसने पूछा मैं क्या करूँ इसका क्या चेक करूं ये किरण पंडित के ऑफिस वाले कम्प्यूटर का सी है हर्ष जवाब दिया फिर उसने आगे बताया मैंने उसके मैनेजर से बात कर इसे लिया है वो बता रही थी कि किरण की मौत के बाद किसी ने उसके कंप्यूटर को अभी तक टच भी नहीं किया है तो हो सकता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए शायद इसीलिए विक्रांत सर ने इसे यहाँ मंगवाया सारी बात सुनने के बाद हर्षित विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है विक्रांत अभी भी बड़े ध्यान से फाइल्स को चेक किया जा रहा था और उसने हर्षित की शक्ल देख बिना ही ऑर्डर दे दिया तुम किरण पंडित की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करो खास तौर पर उसके मरने के कुछ दिन पहले की हिस्ट्री वो कौन कौन से वेबसाइट पर जाती थी ये देखो ओह ओके हर्षित ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर उसने तुरंत ही किरण पंडित वाले सीपीयू को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना शुरू कर दिया और फिर की बोर्ड पर अपनी उंगलियाँ चलाते हुए उसमें सर्च करने लग गया विक्रांत तुम नया विक्रांत की तरफ देख बेहद सीरियस होते हुए सवाल किया क्या तुम्हें सच में लगता है की तुम्हे उन दोनों बॉक्सेस में से कोई क्लू मिल जाएगा नहीं मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन कम से कम मैं एक बार ट्राई तो कर लू विक्रांत ने जवाब दिया उसने अपने शब्दों से तो ऐसा जाहिर किया जैसे वो पूरी तरह श्योर नहीं है लेकिन सही बात तो ये थी कि विक्रांत इन दोनों बॉक्सेस को लेकर पूरी तरह श्योर था उसे पूरा यकीन था कि उसे यहाँ से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा ऐसा इसलिए था क्यूँकि उसका आज का डुप्लीकेट टास्क इसी बॉक्स से रिलेटेड था चूंकि पिछले दो दिन से उसके डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन यही दिख रहा था और दो दिन से डुप्लीकेट टास्क का कनेक्शन उन्हीं दोनों बॉक्सेस से था ऐसे में विक्रांत को पूरा यकीन था कि इन पेपर्स में से जरूर कोई कोई ना क्लू निकल कर सामने आएगा विक्रांत मैं तो सोच ही रही थी कि केशव पंडित की जितनी नॉवल है ना वो सब पढ़ना चाहिए नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा क्यूँकी मुझे लगता है उसके किसी न किसी नॉवेल में ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो इस केस रिलेटेड हो सकती है तो अभी नैरा अपनी बात पूरी खत्म भी नहीं की थी कि उससे पहले ही उसने देखा कि विक्रांत की आंखें एक पेपर पर जाकर गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसने उस पेपर में कुछ बेहद खास चीज देख ली हो उसने अपने इस पेपर को हाथ में उठा लिया और सूर्य की रोशनी की तरफ ले जाकर बड़े ध्यान से इसको निहारने लगा सूरज की रोशनी पढ़ने के बाद पेपर और क्लियर हो उठा और विक्रांत उसे ध्यान से देखने लगा क्या हुआ कुछ मिला क्या कैसा पेपर है ये नैरा बेहद क्यूरियस होते हुए विक्रांत से कहा ये किसी का लोन अप्रूवल है और इसे किरण पंडित ने रेडी किया है लेकिन इस पेपर में जो प्रिंट सही से नहीं हुआ है शायद प्रिंटर का इंक खत्म हो गया था इस वजह से इसमें जो लिखा है वो क्लियरली दिख नहीं रहा है तो ये डॉक्यूमेंट एक तरह से इनवैलिड है विक्रांत अभी भी बड़े ध्यान से उस पेपर की तरफ देखे जा रहा था वो अपनी पलके तक नहीं झपका रहा था ने ने ने फिर तुरंत ही सवाल किया मतलब मैं मैं समझी नहीं देखो इस पर डेट पड़ी हुई है और ये डेट किरण पंडित की मौत के दस दिन पहले की है और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट था वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट था लेकिन तुम इसके पेज नंबर को देखो इसमें पेज मिस हो रहा है इसका मतलब यह है कि पिछला पेज किसी ने ले रखा है विक्रांत ने फिर बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा नैना ने फिर आगे अनुमान लगाते हुए कहा जिस आदमी ने लोन के लिए अप्लाई किया था तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं नहीं गड़बड़ पेपर में अंत में विक्रांत ने अपना सिर उठाते हुए कहा फिर उसने अपने टेबल पर रखी हुई पेंसिल उठा लिया और फिर सब की तरफ काफी वा बोल पड़ा। इतना कहते हुए विक्रांत ने पेंसिल को हल्के हाथों में पकड़ लिया और फिर फटाफट इस पेंसिल से पेपर पर हल्का शेड करने लग गया जब उसने पूरे पेपर को हल्के हाथों से शेड कर दिया तो फिर उस पर एक अजीब सी आकृति उभर कर सामने आ गई ये दो सींग वाले राक्षस की आकृति थी नुकीले कान खून सी लाल आंखें और स्पार्ट नाक ओ, अब मैं समझ गया समझ गया मैं विक्रांत ने पेपर पर छपे हुए राक्षस की स्केच को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा उसके मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले विक्रांत को तुरंत एहसास हो गया कि उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है जो उसे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए ऐसे में वो चुपचाप खड़ा हो गया लेकिन अभी जो स्केच इस पेपर पर बनकर आया हुआ था उसे देख हर कोई दंग रह गया था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था पेपर पर छपे उस डेविल की तस्वीर देखकर हर कोई डरा सहमा हुआ नजर आ रहा था सभी की नजर उसी पे टिकी हुई थी ऐसे में किसी का भी ध्यान विक्रांत की बातों पर नहीं गया जब काफी देर तक वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला तब हर्षित ने आगे कहा ये किरण ही है किरण ने ही इस डेविल की स्केच पेपर आरोप बनाई है लेकिन उसने ये स्केच क्यों बनाया कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है हमने केशव पंडित को समझने में गलती कर दी है मुझे लग रहा है कि असली गेम किरण पंडित खेल रही है केशव के बजाय उसका ही डेविल केस से कनेक्शन है केशव बेकसूर है